IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत यह कार्यक्रम यह कैसी आवाज आज सुनेंगे सोनू की कहानी यह कैसी आवाज पता है दोस्तों सोनू है ना बहुत छोटी है मेरे से भी छोटी वो जो भी नया शब्द सीखती है बस हर बात में बोलती है अब पता है क्या हुआ ने ने ने ने मैं नहीं बताओंगा भाया सुनाएंगे सोनु की ये कहाने ये कैसी आवाज सोनु थी एक प्यार इसी लड़की तुम्हारे जैसी भाग <laughs> में खेलना उसे बहुत अच्छा लगता था तुम्हें भी तो बाहर खेलना अच्छा लगता है न? <laughs> तो एक दिन सोनू बाग में खेलने गए तो बहुत देर हो गई मां परेशान सोनू रोज तो इतनी देर नहीं लगाती थी तो आज क्या हुआ मां सोनू को देखने बाग में जा ही रही थी कि सोनू आती दिखाई दी क्या हुआ सोनू आज इतनी देर कैसे हो गई मां बाग में धराम धड़ाम की आवाज आ रही थी तो मैं वहीं रुक गई क्या धड़ाम धड़ाम की आवाज हम अरे बेटा तुम्हें तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं कहीं चोट तो नहीं लगी नहीं मां मैं तो बहुत देर तक पेड़ के नीचे थी वहां खड़े होकर मैं आवाज सुनती रही धराम धराम अरे कैसी ना समझ है तुम्हें डरने ही लगा बेटा नहीं मां ये तो आवाज में रो सुनती हूं धराम धराम मुझे बहुत अच्छी लगती है हां ये क्या आवाज है क्या है मुझे भी सुनना चाहिए चलो देखो तो कहां से आ रही है ये आवाज चलो मां मैं तो पैर के नीचे खड़े होके रो सुनती हूं हे भगवान कहीं मेरी बच्ची को कोई चोट ना लग जाए पता नहीं ये क्या बला है धड़ाम धड़ाम न जाने कौन सी आवाज सुनकर आ जाती है ये सोनू मां को लेकर बाग में गई वहां कई बच्चे खेल रहे थे वहां एक पेड़ के नीचे खड़े होकर सोनू बोली मामा यहां हो बताओ बताओ कहां से आ रही थी आवाज इसे देखो बीबी आ रही है कहां सुनो न माम राम <laughs> तुम तुम कू कू धड़ाम धड़ाम बोल रही थी <laughs> इसे कू कू कहते हैं बेटा ये कोयल की कूख है ओ अच्छा ऐसे कू कू कहते हम इसे राम राम क्यों नहीं कह सकते <laughs> देखो बेटा आवाज के हिसाब से ही तो आवाज के शब्द होंगे ना अब देखो कोयल की आवाज को ही लो इसकी आवाज के हिसाब से ज्यादा ठीक क्या लगता है कू कू शाबाश अब ये सुनो ये कैसा लग रहा है ठक ठक जैसा लग रहा है ना हां तो इसे कहेंगे ठक ठक देखो आगे। वो बच्चा धड़ाम से गिर गया चलो चलो देखें उसे चलकर देखते हैं क्या हो गया उसे अरे ये कैसे गिर गया अरे बेटी क्या हुआ दिखाओ जरा ज्यादा चोट तो नहीं लगी नहीं ठीक है दर्द तो नहीं हो रहा ना नहीं नहीं बिल्कुल नहीं वो मैंने ही केले का छिलका फेंका था ना और मेरा पैर उस पे पड़ गया और मैं ही गिर गई धड़ाम से <laughs> देखो बेटा कूड़ा जो है वो कूड़ेदान में ही डालना चाहिए अब देखो तुम्हें चोट लग सकती थी ना हां लग तो सकती थी मां मैंने छिलका कूड़ेदान में डाल दिया अब कोई नहीं गिरेगा शाबाश तुमने तो बहुत अच्छा काम किया अब कोई नहीं गिरेगा धड़ाम से तो अब सोनू को समझ में आ गया कि अलग-अलग आवाजों के अलग-अलग शब्द होते हैं यह कैसी आवाज अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम कलाकार प्रवीण शर्मा नीतू शर्मा और गार्गी ध्वनिंकन बटिलेंगलिंडो निर्माण सहयोग विमलेश चौधरी और गीतिका उनियाल आलेख निर्माण निर्देशन और ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति सी आई ई